तूफानी संगीत। वसंत के एक दिन मेरी चाची को तहखाने में एक पुरानी क्लैरिनेट मिल गई उन्होंने उसे साफ किया, मुंह ना, नाल को घुमाया, पर उंगलियां रखी एक गहरी सांस ली और क्लैरिनेट बजाने लगी। मधुर संगीत वह चिल्लाई यह मेरे लिए अधिकतर समय हॉल में बनी अलमारी के अंदर ही वह अभ्यास करती थी ताकि सिमोर चाचा परेशान न हो लेकिन एक दिन मार्गरेट चाची को एहसास हुआ कि अलमारी के अंदर वह संगीत न सीख सकती थी सिमोर व बोली क्योंकि संगीत शिक्षा का खर्च हम नहीं उठा सकते मैं जीवन की ध्वनियों का अध्ययन करूंगी मार्गरेट चाची मुझे और अपनी क्लैरिनेट को लेकर जानवरों के अस्पताल आई जहां वह कभी काम करती थी उन्होंने कुत्ते और बिल्लियों के बोलने और बुराने की आवाजें सुनी उनकी पुरानी क्लैरिट क्लारिने... से आवाज आई दो चितकबरे कुत्ते उनके साथ गाने लगे हे भगवान यह तो धमाकेदार है मार्ग्रेट चाची ने कहा शनिवार के दिन हम रेलवे स्टेशन गए कंडक्टर ने सीटी बजाई ट्रूट मार्गरेट चाची ने उत्तर दिया रेल चली तो छुप छुप छुप करने लगी मार्गरेट चाची भी तेज गति से क्लाइनेट बजाने लगी रेल की रफ्तार तेज हुई मुझे ताल की समझ आने लगी है मार्गरेट चाची ने उस शाम सिमोर चाचा से कहा बधाई हो सिमोर चाचा ने आ भरते हुए कहा लेकिन वो मुझे प्रसन्न न लगे रविवार के दिन हम खाने का सामान लेकर पिकनिक करने चले हमें पुरानी पहाड़ी पगडंडी के रास्ते से गए लेकिन जैसे ही सिमोर चाचा ने चटाई बिछाई और किसमिश और मुर्गी का सलाद खाने के लिए सजाया मार्गेट चाची नदी की ओर चली गई पहले उन्होंने ध्यान से सुना फिर संगीत बजाया ऐसा लगा कि उनका संगीत सुनकर चमकते पानी की फुआरे चट्टानों पर उछलने लगी थी मैं नाचूंगी मैं गाऊंगी मैं संगीत बजाऊंगी मार्गेट चाची गाने लगी सिमोर चाचा ने अपना सिर हिलाया सोमवार को अवकाश था सिमोर चाचा ने मार्गेट चाची को काम से छुट्टी करने को कहा हम सब ने अपनी अपनी पनामा टोपी पहनी और नगर की ओर चल पड़े सुबह का समय था और रास्तों पर शांति थी लेकिन दोपहर में चर्च की घंटिया बजने लगी हंसते खिलखिलाते बच्चे परेड देखने के लिए दौड़े आए लाल बत्ती पर रुका ट्रक जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था हॉर्न डॉग बेचने वाला एक आदमी चिल्लाया उन्हें सीधा यहाँ लिया इसके पहले के सिमोर चाचा और मार्गिट चाची को रोक पाते उन्होंने अपनी खिलैर उठा ली और अपनी तान से हमें चकित कर दिया सब नाचो गाव व चिल्लाई आने जाने वाले लोग रुक उछलने और नाचने लगे मार्गेट चाची की तान ऊंची और और ऊंची होती गई एक पुलिस वाले ने अपनी सीटी बजाई सारी ध्वनियों को जोड़कर मार्गेट चाची ने एक अटपटा शहरी संगीत गीत का बनाया एक अटपटा शहरी गीत बनाया पेड़ झूमने लगे डालों पर लगे पत्ते फड़फड़ाने लगे कोई तो अनहोनी होगी सिमोल चाचा ने निराशा से कहा अनहोनी मौसम के साथ हुई उस रात ग्लैडिय तूफान तट से आ टक सबने घरों की खिड़कियां बंद कर ली रोएदार चप्पले पहन ली और गर्म चाय पीने लगे सिर्फ मेरी चाची को छोड़कर इस तूफान के साथ मिलकर संगीत बजाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता मूसलाधार बारिश में वो घर से बाहर गई मैंने एक अजीब औरत के साथ विवाह किया है मेरे चिंतित चाचा ने कहा मार्गेट चाची बहुत प्रसन्न थी जितना वो संगीत बजाती उतनी ही तेजी से किवाड़ों को खड़खड़ाता हुआ गलियों के नाम पट्टों को खड़खड़ाता हुआ तूफान गाँव के बीच से चलने लगा बिजली कड़की फैंक बारिश शुरू हो गई काश वो अंदर आ जाती सिमोर चाचा ने कहा तभी पूरी तरह भीजी हुई मार्गेट चाची लड़खड़ाती हुई घर के अंदर आई क्या आप ठीक है हमने पूछा प्रिय समोर सब नष्ट हो गया मेरी क्लैरिनेट उड़ गई और मार्गेट चाची रोने लगी शुक्रवार आते आते शिमोर चाचा भी रो रहे थे संगीतकारों को संगीत का हमेशा सृजन करना चाहिए उन्होंने मुझे समझाया अब हमारे घर में कुछ अधिक ही शांति हो गई है सबको उत्साहित करने के लिए मैंने सिमोर चाचा और मार्गेट चाची को अपने मनपसंद आइसक्रीम पार्लर में आमंत्रित किया लेकिन बाहर सड़क पर हमें फायर ट्रक के सायरन की दर्दनाक आवाज और रस्सी पर लयबद्ध ढंग से कूदने की आवाज सुनाई दे रही थी इस बार मार्केट चाची ने ऐसा नहीं कहा असंभव है पैट उन्होंने अपनी आइसक्रीम को छुआ तक नहीं उस शाम चाचा और मैंने कई बनाए रात के खाने के समय तक नगर के लोग बिल्लियों के गले के दो पुराने पट्टे किटकिटाते नकली दांतों के तीन जोड़े टिपटिप करती एक बड़ी घड़ी कई टूटे हुए रिकॉर्ड चाबी वाली एक गुड़िया जो माँ माँ चिल्लाती रहती थी और एक संगीत पेटी ढूंढ कर लाए और कोई कुछ ना कुछ खोज कर लाया था लेकिन कोई भी चाची की न ढूंढ पाया था अगले दिन सुबह से शाम तक मार्गरेट चाची से बाहर देखती रही जब से ग्लेडी आया और भी न सुना था कुछ तो होने वाला था लेकिन क्या चाचा और चाची को मैंने फिनगेल म्यूजिक स्टोर आने के लिए कहा यह रहे पच्चीस सेंड मुझे एक लाल रंग का हारमोनिका दे प्लीज मैंने मिस्टर से कहा मिस्टर फिनेगर ने मुझे हारमोनियम हारमोनी का दिया वह नया और सुंदर था मैं जानता था कि इसकी आवश्यकता किसे थी संगीत सम्राट की शपथ मार्गरेट चाची ने अपने होट सिकोड़ लिए उस छोटे से यंत्र पर उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी आरंभ की ताने ऊंची और किकियाने जैसी थी बाहर हवा चलने लगी शुरू में हवा की गति मंद थी मार्गरेट चाची अभी शुरू ही हुई थी उनके गीत में थरथराहट थी फिर उनका संगीत गूंजने और गरजने लगा दंधन आती आंधी चलने लगी हवा ठंडी हो गई और बारिश की बूंदें धरती से टकराकर कुत्ते की नाक तक उछलने लगी अच्छा होगा कि हम खिड़कियों को कसकर बंद कर दें। चाचा ने मिस्टर फिनेगन से कहा, जब मार्गेट संगीत बजाती है तो हर चीज बंधन मुक्त हो जाती है लेडीज़ का जुड़वा भाई हैरोल्ड तूफान तट पार नगर में आ पहुंचा और वो तूफान बहुत ही भयंकर था उस छोटे से हार्मोनिका को बजाते हुए मार्गेट चाची बहुत उत्साहित थी उनकी उन्मुक्त और उत्तेजित ता के कारण भीषण बारिश शुरू हो गई दीवारें कांपने लगी खड़खड़ाने लगी सब कुछ दिल दहलाने वाला था सब घबराई से प्रतीक्षा थे कि तूफान कैसी तबाही लाएगा फिर प्रवेश द्वार धमाके के साथ खुल गया मिस्टर फिनेगन के स्टोर के फर्श पर अचानक कुछ आ गिरा वो थी मार्गेट चाची की क्लैरिनेट जो मिट्टी से लथपथ थी पर टूटी हुई पर टूटी हुई न हर जगह पानी टपक रहा था लेकिन मार्गेट चाची ने अपनी क्लैरिनेट जमीन से उठाई और उसे साफ किया और सुखाया महान संगीतकार की शपथ व चिल्लाई हैरोल्ड तूफान के चलते हुए भी उन्होंने उसी पल एक नई तान बनाई लेकिन यह तान शांत और प्रसन्न करने वाली थी बादलों की गर्जन धीरे धीरे कम होने लगी भयंकर तूफान थमने लगा आधी आधी रात होते होते हेरोल तूफान रुक गया और हल्की धीमी फुहार बन गया सिमोर चाचा घर वापस हमें घर वापस ले आए और हमारे लिए पूने वाली चाय बनाई मेरे सोने से पहले मार्गेट चाची ने लाल हार्मोनिका मेरे हाथों में दे दिया क्या कहते हो सिमोर चाचा ने पूछा मैंने कहा नाचो गाओ मौज बेशक समाप्त